देवी भागवत आठवां स्कंध देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए सोमवार को दूध भोग लगाने की बात कही गई है तथा तो मंगलवार को केला भोग लगावे नारद बुधवार के दिन मक्खन भोग लगावे बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाया जाए शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में निवेदन किया जाए उन्हें अब सत्ताईस नक्षत्रों के नैवेद्य सुनो घृत तिल चीनी दही दूध मलाई लत्ती लड्डू तारफेनी मंड, कसार पापड़ घेवर पकौड़ी कोकरस, धृत मिश्रित अनेका चूर्ण मधु चुरमा, गुड़ चिवड़ा दाख खजूर चारक पुआ मक्खन मूंग के बेसन का लड्डू और अनार नारद ये सत्ताईस वस्तुएं हैं क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए इसी को नक्षत्र नैवेद्य अर्थात नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा जाता है नारद अब वे कुंभ विस्कुंभ आदि योग में नैवेद्य अर्पण करने की बात बताता हूँ नियमानुसार पदार्थों का भोग लगने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती हैं वे पदार्थ हैं गुड़ मधु खृित दूध दही छाछ पुआ मक्खन ककड़ी कोहड़ा लड्डू कटहल केला जामुन आम तिल संतरा अनार बेर का फल आंवला खीर खिवड़ा चना नारियल नींबू कसार और चूरमा ये नैवेद्य परम पवित्र हैं भगवती को क्रमशः इनका अर्पण करना चाहिए निष्कुंभादि योगों में इन नैवेद्यों का विधान है इस विषय पर विद्वान पुरुष निर्णय कर चुके हैं उन्हें अब कर्ण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात करता हूँ कसार मंडक फेणी मोदक पापड़ लड्डू घृतपुर तिल दही घृित और मधु कर्णों के लिए ये पदार्थ निर्धारित हैं भगवती को आदर पूर्वक इन्हीं वस्तुओं का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए मुनिवर नारद अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ तुम उसे आदर पूर्वक सुनो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें नैवेद्य में पाँच प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए इसी प्रकार बारहों महीने की तृतीय तिथि के दिन पूजा का विधान है तिथि पूर्वक क्रमशः नैवेद्य अर्पण करें नारद वैशाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए ज्येष्ठ मास में भगवती के प्रसन्नार्थ मधु अर्पण करना चाहिए आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगावे श्रावण में दही भादों में चीनी आश्विन में खीर कार्तिक में दूध मार्ग में फेनी पौष में दसी कु का माघ में गाय का घृत और फाल्गुन में नारियल भोग लगाने का विधान है जो 12 महीनों में 12 प्रकार के दैवेद्यों से भगवती की क्रमशः पूजा करनी चाहिए मंगला वैष्णवी माया कालरात्रि दुरत्या महामाया मतंगी काली कमलवासिनी शिवा सहस्त्रचरणा और सर्वमंगल रूपणी इन नामवाचक बारह पदों का उच्चारण करके महुमे के वृक्ष में भगवती की भावना से पूजा करें मंगला वैष्णवी माया कालरात्र महामाया मतंगी च काली कमलवासि शिवासहस्त्रचरणा सर्वमंगल रूपिणी ए फिर नाम पदे देवी मधुके परिपूजयेत महुए के वृक्ष में देव देवेश्वरी भगवती जगदम्बा विरासती हैं अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा व्रत समाप्ति के निमित्त पूजा के पश्चात देवी की स्तुति करें